भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध बलवल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधड़ चलने लगा धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी इसके बाद यज्ञशाला में बलवल दानव ने मल मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की तदनंतर हाथ में त्रिशूल लिए वह स्वयं दिखाई पड़ा उसका डील डौल बहुत बड़ा था ऐसा जान पड़ता मानो ढेर का ढेर कालिक इकट्ठा कर दिया गया हो उसकी चोटी और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी बड़ी बड़ी दाढ़ों और भौहों के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लगता था उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रुसेना की कुंदी करने वाले मूसल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 और दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी वैजयंती माला द्वीप भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त थी तदनंतर नैविशारण निवासी ऋषियों से विदाल होकर उनके आज्ञानुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए वहां स्नान करके वे उस सरोवर पर गए जहाँ से सरयू नदी निकलती है वहाँ से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए और वहाँ स्नान तथा देवता ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहाँ से पुल्हाश्रम गए वहाँ से गंड की गोमती तथा विपाशा नदियों में स्नान करके वे सोन नद के तट पर गए और वहाँ स्नान किया इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी के आज्ञानुसार पूजन यजन किया फिर गंगा सागर संगम पर गए वहाँ भी स्नान आदि तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए वहाँ परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया तदनंतर सप्तोदावरी वेड़ा, पंपा और भीमरथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए तथा वहाँ से महादेव जी के निवास स्थान श्रीशैल पर पहुँचे इसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्यमय स्थान वेंकटाचल बालाजी का दर्शन किया और वहां से वे कामाक्षी शिवकांची विष्णुकांक्षी होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्यमय श्रीरंग क्षेत्र में पहुंचे। श्रीरंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं वहां से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध की यात्रा की वहां बलराम जी ने ब्राह्मणों को दस हजार गौवें दान की फिर वहां से कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए देवमलय पर्वत पर गए वह पर्वत सात कुल पर्वतों में से एक है वहाँ पर विराजमान अगस्त मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया अगस्त जी से आशीर्वाद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 निर्विन्ध्या नदियों में स्नान करके में कर वे दंडकारण्य में आए वहां होकर वे नर्मदा नर्मदा जी के तट पर गए परीक्षित इस पवित्र नदी के तट पर ही माहिष्मतिपुरी है वहाँ मनुतीर्थ में स्नान करके वे फिर प्रभास क्षेत्र में चले आए वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया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 और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है इसलिए तुम लोगों जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो अब इसे बंद कर दो परीक्षित बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी परंतु उन दोनों का वैरभाव इतना दृढ़ मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात न मानी वे एक दूसरे की कटुबाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त से हो रहे थे भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ऐसा ही है इसलिए उसके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे द्वारका लौट गए द्वारका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया वहाँ से बलराम जी फिर नयि क्षेत्र में गए